महाभारत द्रोण पर्व अष्टचतर इंशोध्याय अमन्यु द्वारा अश्वकेतु भोज और कर्ण के मंत्री आदि का वध एवं छ महारथियों के साथ घोर युद्ध और उन महारथियों द्वारा अमन्यु के धनुष रथ ढाल और तलवार का नाश संजय करने करने थरे को संजय कहते हैं राजन तदनंतर अर्जुन कुमार मन्नु ने एक बाण द्वारा कर्ण के कान में पुनः चोट पहुँचाई और उसे क्रोध दिलाते हुए उसने अत्यंत घायल कर दिया। पुनः ंगो भोभत भारत भरत नंदन तब राधापुत्र कर्ण ने भी अभिमन्यु को उतने ही बाणों से बिन्द डाला उसका सारा अंग बाणों से व्याप्त होने के कारण वह बड़ी शोभा रहा था कर्णम चाप्यकोत्क्रुद्धो ऋधरोत्पीडवाहीनम कर्णों विभव सूर तर छिन्नो सृगा प्लुत संध्यानोगतपर्यंत सरदेव दिवाकर फिर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने कर्ण को भी बाणों से चत विचत चत्व करके उसे रक्त की धारा बहाने वाला बना दिया उस समय सूरवीर कर्ण भी छिन्न भिन्न और खून से लतपत हो बड़ी पाने लगा। शोभारत काल का सूर्य संध्या के समय संपूर्ण रूप से लाल दिखाई दे रहा हो ताउ सर चित्रांग न समक्षित हो बभु व उन दोनों के शरीर बाणों से व्याप्त होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। दोनों ही रक्त से भींग गए महामन फूलों से भरे हुए पलास वृक्ष के समान प्रतीत होते थे अथ कर्णस्य सचिवान चित्र योजना रथान कुमार ने कर्ण के विचित्र युद्ध करने वाले छह सूरवीर को उनके घोड़े सारथी रथ तथा तो झ्वल से मार डाला तथेतरा महेश्वासानदी ससरे प्रत्यविद संभ्रांत तद अदुत वत इतना ही नहीं उसने बिना किसी घबराहट के दस दस बाणों द्वारा अन्य महाधनों को भी आहत कर दिया वह अद्भुत सी बात थी सड़भ जिम्मे सा तरुणम अश्वकेतुम पतयत इसी प्रकार उसने मगधराज के तरुण पुत्र अश्वकेतु को छह बाणों द्वारा मारकर उसे घोड़ों और सारसी सहित रस से नीचे गिरा दिया मार्तिकावत कंभोजम भोजम तथा कुंजर केतन थुरप्रेण समुन्मथ्य ननादेशान तत्पचात हाँसी के, के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले मार्त्ति कावत नरेश भोज को एक छुड़प्र द्वारा नष्ट करके अमनु ने बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाथ किया तस्त शासन विद्वा चतुर्भि चतुर सूतम एक न्याभिचार्जुनात्मजम तब दुशासन कुमार ने चार बाणों द्वारा अमनु के चारों घोड़ों को घायल करके एक से सारथी को और दस बाणों द्वारा स्वयं अभिमन्यु को बिंध डाला ततोत साम का सप्तरा सुगह सन्दभानय नो वाक्यमुच्च यथा यह देख अर्जुन कुमार ने क्रोध से लाल आंखें करके सात बाड़ो द्वारा दो शासन पुत्र को बिंद डाला और उच्च स्वर से यह बात कही पिता तबाहगत का पुरुषो यथाम से योद्धुम न तद्य मोक्ष से अरे तेरा पिता कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग्या है सौभाग्य की बात है कि तू भी युद्ध करना जानता है किंतु आज तू जीवित नहीं छूट सकेगा एतावक्ता वचनम करमार परिमार्जित नारा चम्बिसम द्रोड़े त्रे विरा छिन्नत यह वचन कर कर मनु ने घर के माजे हुए एक नाराज को दुशासन पुत्र पर चलाया परंतु तो अस्वस्थाम तीन बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया तस्जघन निर्व्रम छिवासल त्रिभी तम सल्यो नो गार्धपत्रैरताड़य यत हृदय सम्भ्रांत बज्राज तदुतात तब अर्जुन कुमार ने अश्वस्थामा को ध्वज काटकर सल्ले को तीन बाण मारे राजन सल्य ने भी मन में तनिक भी संभ्रम या घबराहट का अनुभव न करते हुए से गिद्ध के पंख से युक्त नौबाणों द्वारा मनु को आहत कर दिया वह एक अद्भुत सी बात हुई तस्या अर्जुन ध्वज निच्छा भी पाठ सार थे आया सही सरभी सोपा क्रमाद्रथान्तरम उस समय अभिमंडू ने शल्य के ध्वज को काटकर उनके दोनों पार पार्श्वरक्षकों को भी मार डाला और उनको भी लोहे के बने हुए छह बाणों से बंध दिया फिर तो शल्य भाग कर दूसरे रथ पर चले गए शत्रुम दयम चंद्र के तुम मेघ वेगम सूर्य भाथ पंचईतान्व्याज सौ बल तम सौ बलभिर्धन नम था ब्रवीं तत्प्च्चा शुजयचंद्रकेत मेघ वेघ सुबरचा और सूर्यभास इन पांच वीरों को मारकर अभिमन्यु ने सुबल पुत्र शकनी को भी घायल कर दिया तब शकनी ने भी तीन बाणों से अभिमन्यु को घायल करके दुर्योधन से इस प्रकार कहा सर्व एनम एनमत नीम पुकमस्म अथा प्रवृद पुन द्रोण कर राजन यह एक एक के साथ युद्ध करके हमें मारे इसके पहले ही हम सब लोग मिलकर इस अभिमन्यु को मत डालें तदनंतर विकर्तन पुत्र कर्ण ने रण क्षेत्र में पुनः द्रोणाचार्य से पूछा पुरा तो महेश्वास आचार्य अमन्यु हम लोगों को मां डाले इसके पहले ही हमें शीघ्र यह बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा तब महाधन द्रोणाचार्य उन सब से कहा अस्तवा पशत अनप्य स्थान्तर यद्य चलत सर्वतोदि देखो क्या इस कुमार मनु में कहीं कोई दुर्बलता या छिद्र है संपूर्ण दिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु में आज कोई छोटा सा भी छिद्र हो तो देखो शीघ्रताम नृसिह पांडव ये पश्यत धनुर्मंडलमेव रथमाग्रे सुश्यते संदान से शीघ्र चिमुचत इस पुरुष सिंह पांडव पुत्र के शीघ्रता तो देखो शीघ्रतापूर्वक बाणों का संधान करते और छोटते समय रथ के मार्गों में इसके धनुष का मंडल मात्र देता है ता हैत्रवीरों रन का संहार करने वाला सुभद्रा कुमार मनु यद्यपि अपने बाणों द्वारा मेरे प्राणों को अत्यंत कष्ट दे रहा है मुझे मूर्चित किए देता है तथापि बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहा है रण क्षेत्र में विचरता हुआ सुभद्रा का यह पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है अंतरम यस्य संरब्धा न पश्य महारथा अश्थ लघुहत दिशा सर्वा महेशभि नीशेषम प्रवश्याणे गांडी व्रोध में भरे हुए महारथी इसके छिद्र को नहीं देख पाते हैं यह शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाता हुआ अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रहा है मैं युद्धस्थल में गांड्य धारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पाता हूँ अथ कर्ण पुनर्द्रोणम आह अर्जुन सराहत स्थातव्यम इतिष्ठा भीम तदनंतर कर्ण ने अभिमनु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोणाचार्य से कहा आचार्य मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होता हुआ भी केवल इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि युद्ध के मैदान में डटे रहना ही क्षत्रिय का धर्म है अन्यथा मैं कभी भाग गया होता तेजस्वीन कुमारस्य सरा परम दारुणा छिंडी हृदय मेदोरा पावकतेजस तमाचार्यो ब्रभित करण शनक प्रहस तेजस्वी कुमार के ये अत्यंत दारुण और अग्नि के समान तेजस्वी घोर बाण आज मेरे वक्षस्थल को विजीर्ण किए देते हैं यह सुनकर द्रोणाचार्य ठहाका मार कर हसते हुए से धीरे धीरे कर्ण से इस प्रकार बोले अभिद्यम कवचाशुरा उपदेषा मयाचा पिता कवच धारण तामे स निखिला ध्रुव परंजय सख्यम तस् धनुष्ठे तुम ज्याम च बाण समात कर्ण मनु का कमत अभेद्य है यह तरुण वीर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम पर प्रकट करने वाला है मैंने इसके पिता को कवच धारण करने की विधि बताई है शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह वीर कुमार निश्चय ही वह सारी विधि जानता है अतः इसका कवच तो अभेद ही है परंतु मनोयोग पूर्वक चलाए हुए बाणों से इसके धनुष और प्रत्यंसा को काटा जा सकता है अभिभुस्थी तत्कुरू महेश थे यह इसके घोड़ों की को घोड़ों को तथा दोनों पार्श्वरक्षकों को भी नष्ट किया जा सकता है महाधनुर्धर राधापुत्र यदि कर सको तो यह करो अथैनम विमुखीकृत्य पश्चात्म करो सधनुष को न सक्यो यम अजय तुम सुरासुर अमन्यु को युद्ध में विमुख करके पीछे इसके ऊपर प्रहार करो धनुष लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी जीत नहीं सकते विरथम विधनुषक चु स्व इनम यदीक्षति तदा आय वत शुवा कर्णों वही कर्तन स्वर अश्वो लघुह पृसत्धनुरात अस्वस्थन सवधीत भोजों गौतम यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो आचार्य की यह बात सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने बड़े उवली के साथ अपने द्वारा शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाते हुए अस्त्रों का प्रयोग करने वाले अभिमन्यु के धनुष को काट दिया भोजवंशी कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले और कृपाचार्य ने दोनों पार्श्वरक्षकों का काम तमाम कर दिया शेषास्तु छिन्न धनवान सेवा किरण करुणाम बाल में कम अवा किरण शेष महारथे धनुष जाने पर अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे इस प्रकार शीघ्रता करने के अवसर पर शीघ्रता करने वाले छह निर्दय महारथी एक रथहीन बालक पर बाणों की बहुछार करने लगे स छिन्न धन वाविर स्वधर्म पालय खड्ग चर मधर जाने और रथ नष्ट हो जाने पर तेजस्वी वीर अमनु अपने धर्म का पालन करते हुए ढाल और तलवार हाथ में लेकर आकाश में उछल पड़ा मार सिकाद मार्ग कौशिकाद्योसम अर्जुन कुमार अमनु कौशिक आदि मार्गों अर्थात पैत्रों द्वारा तथा शीघ्र और बल पराक्रम से पक्षराज राजगरुण के भांति भूतल की अपेक्षा आकाश में ही अधिक वितरण करने लगा मैनिपत के सहसा सित्य ऊर्ध्य विधुस्तम श्वा समिद्रदर्शन में छिद्र देखने वाले योद्धा जान पड़ता है यह मेरे ही ऊपर तलवार की लिए टूटा पड़ता है इस आशंका से ऊपर की ओर दृष्टि करके महाधन मनु को बीधने लगे तस् द्रोड़ो छिन्न मुस्ट खड मणिमय छेण महातेज आरमाणी उस समय शत्रुओं पर विजय पाने वाले महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए एक छुरप्र के द्वारा मनु के मुट्ठी में स्थित हुए मणिमय मूठ से युक्त खड्ग को काट डाला राधे यो निषेमेशन उद्यम द्रोणम्र राधानंदन कर्ण ने अपने पैने बाणों द्वारा उसके उत्तम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले ढाल और तलवार से वंचित हो जाने पर बाणों से भरे हुए शरीर वाला मनु पुनः आकाश से पृथ्वी पर उतर आया और चक्र हाथ में ले कुसित हो द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। स चक्र रेड हो जलसो भांग हो भभावती वो चक्रपाणि रणे छड़ मास उज्जवल चक्रपाणी वहां अमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्ज्वल तथा धूल राशि से सुशोभित था उसके हाथ में तेजों में उज्ज्वल चक्र प्रकाशित हो रहा था उससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी उस रण क्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता हुआ अमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर होने लगा कराग वस्त्रो भ्रुगुटी पुटा कुटिलो तिथिंगना प्रभुर मृत बलो रणे विम्यु निप मध्यगत व्यजत अभिमन्यु के वस्त्र उससे शरीर से बहने वाले एकमात्र रुधिर के रंग में रंग गए हैं भव्य टेड़ी होने से उसका मुखमंडल सब ओर थे कुटल प्रतीत होता था और वह बड़े जोर जोर से सिंहनाथ कर रहा था ऐसी अवस्था में प्रभावशाली अनंत बलवान अभिमन्यु श्रहण क्षेत्र में पूर्वोक्त नरेशों के बीच में खड़ा होकर अत्यंत प्रकाशित हो रहा था इस श्री महाभारत द्रोण पर्वण ही अभिमन्युवध पर्वणि अभिमन्युविरथकरण अष्टचतरिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभ्यन्युवध पर्व में अभ्यु को रथहीन करने से संबंध रखने वाला 48वां अध्याय पूरा हुआ